भासार्थ व्यावा पृथ्वी दोनों भी मेरी एक भुजा के बराबर भी नहीं हैं मैंने अत्यंत सोम के रस का सेवन किया है भासार्थ मैंने अपनी महिमा से द्योलोक को व्याप लिया है तथा इस महती पृथ्वी को भी अपने वश में किया है मैंने बहुत सोम का सेवन किया है भासार्थ मैं इस पृथ्वी को यहां स्थापित क्योंकि मैंने सोम का रस बहुत सेवन किया है, भाषार्थ मैं इस पृथ्वी को वा अपने तेज से तपाने वाले सूर्य को यहां और वहां द्विलोक में भी जहां चाहूं वहां नष्ट कर सकता हूं। मैंने बहुत बार सोम का पान किया है, भाषार्थ मेरा द्विलोक में एक भाग स्थापित है तथा दूसरा भाग नीचे पृथ्वी भाषार्थ मैं अंतरिक्ष में उदित होने वाले सूर्य की भांति महान से महान हूँ मैंने अत्यंत सोम पान किया है भाषार्थ इंद्रादि देवों के लिए ले जाने वाला मैं यजमानों से अलंकृत होकर हवि हविग्रहण करके चला जाता हूँ मैंने अनेक बार सोम का सेवन किया है इत्यस्तमास्त के खस्तों धाययः अथास्� विंसत उत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ सभी लोकों में वह परब्रह्म ही सर्व श्रेष्ठ आदि भूत है जिससे प्रचंड उग्र एवं अत्यंत तेजस्वी सूर्य उत्पन्न हुआ वह उत्पन्न होते ही शीघ्र ही शत्रुओं का नाश करता है सब प्राणी जिसे देखकर प्रसन्न होते हैं भाषार्थ बल से उत्साहित महान तेजस्वी एवं शत्रुनाशक सब व्यक्त एवं अव्यक्त स्थावर एवं जंगम विश्व जिसकी कृपा से सुखी है व्याप्त है हे इंद्र उस सुखस्वरूप परमेश्वर की हम सब परिपालित भूत जात एकत्र और असीम कृपा के लिए उपासना करते हैं हे इंद्र जिससे ये लोग स्त्री पुरुष दो रूप से दो दो होते हैं तथा पुत्र रूप से तीन प्रकार के होते हैं इसी कारण तुझ में ही तेरे लिए ही सब यजमान यज्ञकारी समाप्त करते हैं हे इंद्र तू उत्तम में भी उत्तम धनादि से श्रेष्ठ अपत्त सुखपद माता पिता से उत्पन्न कर वह मीठा अपत्त मीठे के साथ सुखपूर्वक आपस में मिला दो भाषार्थ इसी प्रकार सोम का पान करके प्रसन्न होकर हे इंद्र तू जब धन जीतता है तब बुद्धिमान स्तोता लो तेरी ही स्तुति करते हैं, शत्रु को पराभूत करने वाले इंद्र, तू अत्यंत बलशाली है, तू हमें स्थिर धन्दे, दुष्ट राक्षस तेरा नाश ना कर सकेंगे, भाषार्थ, हे इंद्र, तेरी मदद से, कृपा से, हम संग्रामों में शत्रुओं को नष्ट करते हैं, युद्ध करने योग्य अनेक साधनों को हम जानें, तथा तेरे अस्त्रों को, तेरे लिए स्तुति युक्त मंत्रों से हव्यादि अन्न को शुद्ध पवित्र करता हूँ, भाषार्थ स्तुत्य अनेक रूप वाला अत्यंत दिप्त से युक्त तथा आत्मियों में सर्व सर्वश्रेष्ठ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। अपने बल से सप्त दानों का नाश वित्र नमुच करता है और असुरों के बहुत स्थानों को प्राप्त करता है, भा� तू कनिष्ठ अल्प एवं दिव्य उत्तम धन देता है, जिसके घर में तू हवि आदि अन्न से त्रिप्त होता है। और सभी के निर्माता गमनशील ज्वावा पृथ्वी को सुस्थिर करता है इसलिए तू अनंत कार्यों को भी करता है बहुत से फलों को देता है भाषार्थ सभी ऋषियों में सरेश्वर एवं सर्गा भिलाशी बिहाद्दिव ऋषि इन वेद मंत्रों को इंद्र के सुख के लिए पढ़ता बोलता है वह तेजस्वी सुंदर एवं महान गायों के संघ का स्व वह सभी अपने अनेकों द्वारों को खोलता है भाषार्थ इस प्रकार महान अथर्व पुत्र बृहद्द्यु ने इंद्र के लिए ही अपनी विस्तृत स्तुति का पाठ किया माता समान भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदियां परस्पर भगिनी के तुल्य होकर इंद्र को आनंदित करती हैं पूर्ण जन से बहाती हैं और बल से उसे बढ़ाती हैं एक विन्शत्तुत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ सर्व सिस्ट का निर्माण होने से पूर्व हिरण्यगर्भ परमात्मा विद्यमान था वही उत्तम संपूर्ण जगत का एकमात्र अद्वितीय स्वामी है वह पृथ्वी एवं इस अंतरिक्ष को भी धारण करता है उस सुखदाई परमेश्वर की हम हवि द्वारा उपासना पूजा करते हैं भाषार्थ जो आत तथा बल देने वाला है, जिसकी आज्ञा का सभी लोग तथा समस्त देव भी पालन करते हैं, अर्थात जिसके उतकिष्ठ शासन को सभी मानते हैं और जिसके शरणवत छाया अमृत रूपिणी है और जिसकी शरण न लेना मृत्यु ही है, उस सुखस्वरूप परमेश्वर की हम श्रेष्ठ प्रकार से उपासना करते हैं। भाषार्थ, जो स्व तथा आँख झपकने वाले संपूर्ण चर जंगम संसार का अपने महान सामर्थ्य से अपनी महिमा से एक ही अद्वितीय राजा हैं तथा इस द्विपद एवं चतुष्पद दो पाए चौपाए प्राणियों का स्वामी है उस सुख प्रदान करने वाले अद्वितीय परमेश्वर की सब से उपासना भक्त करते हैं भाषाार्थ ये सभी हिमाच्छन्न पहाड़ जिसकी महिमा से उद्वर्ण हुए हैं जिसके महान सामर्थ को बतलाते हैं तथा जिसके महान सामर्थ को जलयुक्त नदियां गतिशील पृथ्वी एवं समुद्र आकाश बतला रहे हैं और जिसके महान सामर्थ्य को ये मुख्य दिशाएं जिसके बहुवत होकर समान सामर्थ्य को बतला रही हैं उस अद्भुतीय परमेश्वर की हम भक्त करते हैं, भाषार्थ जिससे यह आकाश अंतरिक्ष सामर्थ्य संपन्न हुआ तथा पृथ्वी स्थिर रूप से स्थापित हुई, जिसने स्वर्ग को स्थिर किया और जिसने सूर्य को अंतरिक्ष में स्थिर बनाया तथा जो आकाश में उदक निर्माण करता है, उस एकमेव सुखस्वरूप परमेश्वर की सब प्रकार से भाषार्थ, ज्ञावा पृथ्वी, शब्दायमान होकर, लोगों की रक्षा हेतु स्थिर भूत होकर, एवं अत्यंत प्रकाशित होकर, जिसको मन से प्रत्यक्ष देखती है, जिसके आस्त्रे से सूर्य उदय होकर आकाश में चमकता है, उस सर्व प्रकाशक सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब प्रकार से भक्त करते हैं। भाषार्थ महान अग्नयादि सम्पूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला तथा हिरेण गर्भ में महान अंड को धारण करने वाला जल ही समस्त जगत को व्यापता है और जिससे उस कारण देवादि सब प्राणियों का प्राण भूत एक अद्वितीय प्रजापति निर्माण हुआ उस सुखस्वरूप परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना करते हैं भाषार्थ ज को उत्पन्न किया, जिसने अपनी महिमा से उस जल के ऊपर चारों तरफ निरीक्षण किया, तथा जो देवों में, जो उनका भी स्वामी है, एक अद्वितीय देव है, उस परम सुखरूप देव की हम सब प्रकार से उपासना करते हैं, भाषार्थ, वह हमें पीडित न करे, जो पृथ्वी का जनिता, सृष्टि को रचने वाला, जो सत्य धर्म और जो सर्ग का निर्माण करता है और जो अहलाद कारक विपुल महान जल को भी उत्पन्न करता है उस सुखस्वरूप अद्वितीय देव की हम श्रेष्ठ रीति से उपासना करते हैं भाषार्थ हे प्रजापति तेरे सिवा दूसरा कोई इन वर्तमान इवन भविष्य के सभी उत्पन्न वस्तुओं को संसार में नहीं व्याप्त सकता अर्थात तू ही हमें प्राप्त हो हम सभी ऐश्वर्य के स्वामी हो द्वा विनसत् तु तर शततम सुक्तम सूर्य की भांति अद्भुत तेज वाले सुंदर सुखदायक अतिथि के सदृश पूज्य एवं किसी से द्वेष न करने वाले अग्नि की मैं और श्रेष्ठ बल सामर्थ्य हमें प्रदान करे वह देवों को बुलाने वाला एवं ग्रहपति है भाषार्थ हे अग्नि तू आनंदित होकर मेरे स्तोत्र की भी कामना कर हे उत्तम कार्य करने वाले तू सभी लोकों का जानने वाला है हे तेजस्वी अग्नि तू यज्ञकर्ता यजमान के लिए यज्ञ में आ तेरा अनुकरण करके देवु भी यज्ञ में आते हैं। भाषार्थ हे अग्नि तू पृथ्वी आदि सात स्थानों को व्यापने वाला तथा मरण धर्म रहित अमर तू जो यजमान पुरोदाश आदि हवि अर्पित करता है उस दानशील श्रेष्ठ कर्मकर्ता दाता को इच्छित सब प्रकार का धन ऐश्वर्य प्रदान कर हे अग्नि जो तुझे समिधा अर्पित करके तेरी संवर्धना करता है उसको उत्तम वीर पुत्र से युक्त संतत एवंत वर्धशु संपत्ति दे